पातंजल योग प्रदीप सदर्शन समन्वय सांख्य के मुख्य ग्रंथ छठवा श्वेतास्वर उपनिषद और श्रीमद् गीता भी सांख्य और योग के ही ग्रंथ हैं श्वेताश्वतर में उसके आभ्यंतर रूप और गीता में उसके आभ्यंतर रूप और सिद्धांतों के अतिरिक्त कार्य क्षेत्र में व्यवहारिक रूप को विशेषता के साथ दर्शाया है गीता में योग और सांख्य इन ही दो निष्ठाओं का विशेष रूप से वर्णन है योग की निष्ठा में गुणों का किसी न किसी अंश में संबंध रहता है सांख्य की निष्ठा तीनों गुणों के सर्वथा परित्याग पूर्वक होती है यथा निष्काम कर्म योग में योग निष्ठा में सारे कर्मों और उनके फलों को ईश्वर जो त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड के संबंध से ब्रह्म की संज्ञा है के समर्पण करके फलों की वासनाओं से मुक्त कराया जाता है और सांख्य निष्ठा में तीनों गुण ही ग्रहण और आग्रह रूप से बरत रहे हैं आत्मा करता है इस भावना से कर्तापन का अभिमान हटाया जाता है तथा योग निष्ठा में अन्यादेश से और सांख्य निष्ठा में अहंकारादेश तथा आत्मदेश से ब्रह्म का निर्देश किया जाता है इत्यादि श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध में जो भगवान कपिल ने अपनी माता को उपदेश दिया है वह भी सांख्य की उच्च कोटि की शिक्षा है कपिल मुनि प्रणीत तत्व समाज प्राचीन सांख्य दर्शन की व्याख्या अर्थात तत्व समास अब दुखों की निवृत्ति का साधन तत्वों का यथार्थ ज्ञान है इसलिए तत्वों को संक्षेप से वर्णन करते हैं व्याख्या संसार में प्रत्येक प्राणी की यह प्रबल इच्छा पाई जाती है कि मैं सुखी हूँ दुखी कभी न हों किंतु सुख की प्राप्ति बिना दुख की निवृत्ति असंभव है क्योंकि दुख की निवृत्ति का नाम ही सुख है इसलिए सुख के अभिलाषियों को दुख की जड़ काट देनी चाहिए दुख की जड़ अज्ञान है जितना अधिक अज्ञान होगा उतना ही अधिक दुःख होगा जितना कम अज्ञान होगा उतना ही कम दुख होगा ज्ञान और अज्ञान तत्वों के संबंध से है जिस तत्व का अज्ञान होगा उसी से दुख होगा जिस तत्व का जितना यथार्थ ज्ञान होता जाएगा उससे उतनी ही दुख निवृत्ति रूप सुख की प्राप्ति होती जाएगी जब सारे तत्वों का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा तो सारे तत्वों से अभय रूप सुख का लाभ होगा इसलिए सारे तत्वों का यथार्थ ज्ञान ही सारे दुखों की जड़ का काटना है अतः सारे तत्वों का संक्षेप से विचार आरंभ किया जाता है जड़ तत्व संगति दुख निवृत्ति की इच्छा और प्रयत्न करने वाले का दुख स्वाभाविक धर्म नहीं हो सकता क्योंकि यदि ऐसा होता तो वह उसकी निवृत्ति का यत्न ही नहीं करता इससे सिद्ध होता है कि दुख निवृत्ति की इच्छा करने वाले से भिन्न उससे विपरीत धर्म वाला कोई दूसरा तत्व है जिसका स्वाभाविक धर्म दुख और जड़ता है यदि यह कहा जाए कि दुख निवृत्ति की इच्छा और प्रयत्न करने वाला ही एक अकेला चेतन तत्व है उससे भिन्न कोई दूसरा तत्व नहीं है दुख की प्रतीति अविद्या अज्ञान भ्रम अथवा माया से होती है तो ये अविद्या अज्ञान भ्रम और माया भी स्वयं किसी भिन्न तत्व के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं जिसके ये स्वाभाविक धर्म हैं।